भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन प्रमाण विचार। विचारयुक्त 25 प्रमेयों के वास्तविक ज्ञान से दुख की, की निवृत्ति होती है प्रमेयों के जानने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है सांख्य मत में इन तीनों प्रकार के प्रमेयों का अर्थात व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञा का ज्ञान तीन ही प्रमाणों से होता है इसलिए सांख्य शास्त्र ने तीन ही प्रमाण माने हैं दृष्ट प्रत्यक्ष अनुमान तथा आप्तवचन तो ये तीन प्रमाण सांख्य मत के पच्चीस तत्वों को ही जानने के लिए है अन्य किसी वस्तु को जानने के लिए ये नहीं है सांख्यकारिका में प्रमाण का लक्षण देने की आवश्यकता नहीं मालूम हुई इसका यह कारण कहा जा सकता है कि जिसके द्वारा वस्तु या यथार्थ ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं यह अर्थ तो सभी को मान्य है और पूर्व की भूमि में ही इसे जिज्ञासु ने जान लिया होगा इसी भावना से प्रायः प्रमाण का कोई पृथक लक्षण देने की इस ग्रंथ में आवश्यकता नहीं हुई प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पंचम कारिका में दिया गया है प्रत्यक्ष प्रति विषयाध्यवसाय अर्थात प्रत्येक ज्ञान के विषय के संबंध में पृथक पृथक जो निश्चित ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है इसकी प्रक्रिया न्याय वैशेषिक से सर्वथा भिन्न है सांख्य मत में करणों की संख्या तेरह है जिनमें बुद्धि अहंकार तथा मनस ये तीन अंतकरण हैं, और पांच ज्ञानेन्द्रिया तथा पांच कर्मेंद्रियाँ ये दस बाह्य करण हैं इनमें से बुद्धि अहंकार तथा मनस ये धारण करते हैं ज्ञानेन्द्रियाँ प्रकाश करती हैं तथा कर्मेंद्रियाँ आहरण करती हैं बाह्य करणों के विषय वर्तमान होने से प्रधान रूप में उनका ज्ञान बाह्य करणों के द्वारा होता है किंतु अंतःकरण के लिए भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी प्रकार के विषय होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान में उपर्युक्त तीनों अंतःकरण तथा एक वह ज्ञानेंद्रिय जिसके विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान इष्ट है इन चारों का प्रयोजन होता है इनमें तीनों अंतकरण द्वार अर्थात द्वार है इस जिसके कहे जाते हैं और इंद्रिया द्वार हैं जिनसे होकर अहंकार तथा मनस के साथ बुद्धि विषय ज्ञान के लिए बाहर जाती है शांतकरणा बुद्धि सर्वम विषयम ही गाहते विषय मदगा यस्मा तस्मात्विधर्ण द्वारी द्वाराणि शेषाणी रूप के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चित्त प्रतिबिंबित बुद्धि अहंकार को तत्पश्चात मन को साथ लेकर चक्षु के द्वार से बाहर निकल जाती है और रूप के साथ संपर्क में आकर चित्त अर्थात बुद्धि रूपाकार या रूप वाली वस्तु के आकार की हो जाती है चित्त वृत्ति होने होते ही चित्त में प्रतिबिंबित चित्त अर्थात पुरुष में भी उस विषय रूप या रूपवत का आरोप हो जाता है वस्तु के आकार का चित्त का हो जाना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है इसमें बहिरेन्द्रीय द्वार मात्र है मन संकल्प विकल्प करता है अहंकार मुझे यह ज्ञान हुआ है इत्यादि अहम भाव के रूप का होता है और बुद्धि निश्चय करती है कि यह नील रूप है वस्तुतः सभी बातें बुद्धि ही करती है और कारण उसके सहायक हैं, सांख्य मत में एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष होता है सांख्य के परमेय अर्थात जानने के विषय पच्चीस ही तत्व मात्र हैं उन्हीं के ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की आवश्यकता है इस प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने वाला साधक ऊँचे स्तर का है लौकिक विषयों से तथा साधारण लोगों से सांख्य मत के प्रत्यक्ष ज्ञान का कुछ भी प्रयोजन नहीं है अतएव जिन लोगों ने सांख्य मत में भी आर्स और लौकिक प्रमाणों का भेद माना है वे न्याय की भूमि से प्रभावित हैं तथा सांख्य भूमि की तरह उनका ध्यान नहीं है अनुमान का लक्षण न्यायमत की तरह लिंग और लिंगी के ज्ञान पूर्वक है इसमें कोई अंतर नहीं है अतः पुनः उन्हीं बातों को दोहराना व्यर्थ है अनुमान के तीन भेद हैं पूर्ववत शेषवत तथा सामान्यतो दृष्ट। इनके भी लक्षण न्याय तथा मीमांसा के समान ही है ईश्वर कृष्ण ने अनुमान का कोई स्वतंत्र विभाग स्वयं नहीं किया था जो पूर्व के शास्त्रकारों ने तीन विभाग माने थे उन्हीं को उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है इनके अर्थ में कोई भी भेद नहीं है आप्तवचन तो आगम प्रमाण को ही आप्तवचन तो कहते हैं इसका लक्षण न्याय मीमांसा के समान है प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थ अर्थात प्रमाण के से प्रमेय की सिद्धि होती है इसलिए प्रमाण का विचार शास्त्र में आवश्यक है तीन ही प्रमाणों से सांख्य शास्त्र के सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है अब यह विचारनी है कि किस कि प्रमाण से किस प्रमेय का ज्ञान होता है सांख्य में व्यक्त अव्यक्त तथा ज्ञान ये तीन प्रकार के प्रमेय हैं व्यक्त का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है दृष्टात् प्रत्यक्षात् सामान्यतः साधारण तत्वान व्यक्तान प्रतीति ही जो अतीन्द्रिय हो जिनका प्रत्यक्ष में ज्ञान न हो उनका अनुमान से ज्ञान होता है अव्यक्त अतिद्रिय है परोक्ष है इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता अतः इसका ज्ञान अनुमान से होता है अतिद्रियाम अनुमाना प्रतीति ही इनके अतिरिक्त जो परोक्ष हो और जिनका ज्ञान अनुमान से भी न हो सके उनका ज्ञान आपतागम से सिद्ध होता है तस्मादपि अनुमान चिद्धम परोक्ष सं परोक्षंग अतिद्रियम आप्तागमान सिद्धम ज्ञ अतीन्द्रिय है इसको जानने के लिए इसमें कोई लिंग नहीं है क्योंकि यह त्रिगुणातीत निर्लिप्त एवं निर्लिंग है अति अनुमान से इसकी सिद्धि नहीं हो सकती इसलिए वेद वाक्य के, के ही द्वारा अर्थात आपतागम के द्वारा ज्ञा पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि होती है टीकाकारों ने इस कारिका का अर्थ अन्य प्रकार से किया है जो सर्वथा संगत नहीं मालूम होता इस बात को ध्यान में रखना है कि 25 तत्वों के ही ज्ञान के लिए सांख्य में तीन प्रमाण माने गए हैं इन प्रमाणों को 25 तत्वों के अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय से प्रयोजन नहीं है फिर स्वर्ग अपूर्व देवता कैवल्य आदि पदार्थों को जानने के लिए इन प्रमाणों का सांख्य में क्या प्रयोजन है सर्ग आदि तो सांख्य के तत्व है नहीं तो उनको जानने के लिए प्रमाणों का विचार करना यहाँ संगत ही कैसे हो सकता है किसी किसी ने ज्ञ पुरुष का भी अनुमान से ही ज्ञान होना माना है परंतु इसमें दो बाधाएं हैं पहला ज्ञ पुरुष में लिंग नहीं है बिना लिंग के अनुमान हो नहीं सकता दूसरा यदि व्यक्त के ज्ञान के लिए शास्त्र का या प्रमाण का प्रयोजन नहीं है एवं अनुमान से अव्यक्त तथा ज्ञा का ज्ञान हो जाता है तो पुनः तीसरे प्रमाण के मानने में कौन सी युक्ति दी जा सकती है यदि सभी प्रमेयों का ज्ञान दो ही प्रमाणों से हो जाए तो तीसरे प्रमाण को स्वीकार करना न्याय संगत नहीं फिर ईश्वर कृष्ण ने तीन प्रमाण क्यों माने इन प्रश्नों का समाधान टीकाकारों ने नहीं किया है अतएव इनकी व्याख्या संतोषप्रद नहीं मालूम होती इन प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य प्रमाणों की सांख्य में आवश्यकता ही नहीं है इसलिए उनके संबंध में सांख्य में कोई भी विचार नहीं है